अत्रपिता अपिता भवति माता अमाता तद्वा अदतिंद अपहत पाप्मा अभय रूपम तप्तकाम आत्म काम अकामं रूप शोका वह यह इसका वासना रहित पाप रहित और अभय रूप है वही इसका आप्तकाम आत्मकाम अकाम और शोका चीज रूप है अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदा यहाँ यानी ज्ञानवस्था में पिता अपिता होता है माता अमाता लोक अलोक देव अदेव वेद अवेद होता है अत्र स्तेनो भ्रूण अभ्रूण चांडा अचाडा पौलकस अपौलकसण अश्रमण तापस अतापस अनन्गत पुंडेर अनन्वागत पापेर चरणों तदा सर्वान्ोकान् हृदय सेन चोर अस्तेन होते हैं भ्रूण घातक अभ्रूण घातकी चाण्डाल अचांडाल पुलकस अपुलकस श्रमण अश्रमण, तापस अतापस होता है पुण्य मुक्त और पाप मुक्त होता है तब ज्ञानी हृदय में रहे सब शोकों को पार कर जाता है यद तश्यती पश्यन्न पश्यते न ही विद्यते विपरीपो विदे अविनाशिवात् तद्वियस्ते तथिभक्त यद्येत वह जो देखता नहीं वह वास्तविक देखते हुए भी देखता नहीं दृष्टा की दृष्टि लुप्त नहीं हुई होती क्योंकि वह दृष्टा अविनाशी है उससे भिन्न पृथक ऐसी दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जो वह देखे यद तनशोती शिणवन्वै तन शृणोती न ही श्रोत श्रुतेर विपरी लोपो विद्यते अविनाशिवात् न ना तो तद्वितभक्तम जुयात वह जो सुनता नहीं मनुते मन मानो वै तन मनुते नहीं मातुर्मते विपरीपो विद्य अविनाशित्वात् न तद्वितीयमस्ति तद्य तेजमस्तो वह जो मरण करता नहीं वह वास्तविक मरण करते हुए भी मरण करता नहीं मरण करने वाले के मति का मरण शक्ति का लोप नहीं होता क्योंकि वह मनता अविनाशी है उससे अन्य पृथक ऐसी दूसरी कोई वस्तु नहीं कि जिसके बारे में वह मनन करे यद तय तजाती नज्ञाजा विपरीपो विज्ञातुर अविनाशिवात् न तो तद्तीय तू यद विभक्त यदि जानीयात वह जो जानता नहीं वह वास्तविक जानते हुए भी जानता नहीं जानने वाले के जानने की शक्ति का लोप नहीं होता क्योंकि वह विज्ञाता अविनाशी है उससे भिन्न पृथक ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं कि जिसे वह जाने यद्यात त्र अोन्नत तत्र अन्योन्नत सुनुआयात अन्योन्नत मत मन्वीत अन्योन्नत बजानी जहाँ आत्मा से अन्य जैसा कुछ होगा तभी अन्य अन्य को देखेगा अन्य अन्य को सुनेगा अन्य अन्य का मनन करेगा अन्य अन्य को जानेगा सलील एको दृष्टा अद्वैतो भवति स ब्रह्मलोक सम्राट इतिहाम अनुशासवल्य परमा गतिशा से परमा संपत्षो परोको से परमा आनंद आनंद सेन्यानी भूता मुपजीवती वह सलीलवत्क्षकूप द्रष्टा दैतरहित होता है हे सम्राट यही ब्रह्मलोक है ऐसा इसको जनक को याज्ञवल्क ने सिखाया यह उसकी परम गति है यह उसकी परम संपत्ति है यह उसका परम लोक है यह उसका परम आनंद है इसी आनंद के एक अंश पर अन्य जीव उपजीविका करते हैं यह ज्ञानावस्था का वर्णन है वह सुसुप्ति को भी लागू होता है सवा ए महानज आत्मा सवा ए महानज आत्मा विज्ञानमय योम सर्वस्य वशी सर्वस्य आकाश सर्वस्य सर्वश्यधिपति स न साधुना कर्म भूयान नोएसाधुना कनीयान एषर्ेस्वर एस भूताधिपतिषूतपाल भूता सेतुर्विधरण यशा लोकाना संभेदा वेदावन ब्राह्मणा दारेन तपसा दपसा ननाशक विदिवती एक तव्राजिरो लोकमीक्ष प्रव्रज तेतस्म वै तत्पुर विद्वांस प्रजा न कामयंते किं प्रजया कैष्या अयम् यम अयमा अयम लोक स्म पुत्रैषण विषणायाच लोकष्षण अथ भिक्षाचर्य चरती युत्रैषण सात याषण सा लोकष्षण उभय शे तेषणे भवतः स एष नेति आत्मं आत्मा नहि नी असी अशी अशीरय्यो नयी शीर असंगो सज्जते असितो न अशी तो न्यसते वेते न तर पापम कर एत्यता एते कृते वही यह महान अजन्मा आत्मा वही यह महान अजन्मा आत्मा जो इन प्राणों में विज्ञान में है हृदयस्थ आकाश में यह पड़ा रहता है सबको अपने अधीन रखने वाला सबका स्वामी सबका अधिपति है पुण्य कर्मों से वह बढ़ता नहीं पाप कर्म से घटता नहीं यह सर्वेश्वर यह भूतों का अधिपति यह भूतों का पालक इस लोक में यानी समाज में फूट न पड़े इसलिए यह रोक रखने वाला बांध सेतु है इसको ब्राह्मण अर्थात साधक गण जानना चाहते हैं वेदाभ्यास से यज्ञ से दान से अनाशक तप से इसको ही जानकर जानने वाला मुनि होता है इसी आत्मलोक की इच्छा रख परिवराजक परिव्रजा करते हैं इसी कारण से पहले के विद्वान प्रजा की इच्छा नहीं करते थे प्रजा का हमें क्या प्रयोजन जिन हमको यह आत्मा ही यह लोक है ऐसा वे कहते थे वे पुत्रैषण वित्तना लोकैषणा से निवृत्त होकर धिक्षा से जीवन जीते हैं जो पुत्रैषणा वही वित्तना जो वित्तना वही लोकसणा ये दोनों ऐसा अच्छा ही है वह यह नेत नेति दोनों ऐसा इच्छा ही है वह यह नेत नेति कहा गया आत्मा अग्रीय है इसका ग्रहण नहीं किया जाता असिर्य है इसका नाश नहीं होता असंग है कभी भी आसक्त नहीं होता यह बंधा हुआ नहीं इसलिए व्यसित नहीं होता इसका क्षय नहीं होता इस तरह पाप पुण्य से संबद्ध कल्पना इसे जीतती नहीं इसलिए मैंने पाप किया इसलिए मैंने पुण्य किया यह या यानी ज्ञानी इन दोनों को जीत लेता है इसको किया हुआ और न किया हुआ तप्त नहीं करते तदेतदृचा अभ्युक्त नो महिमा ब्राह्मण से न वर्धते कर्मणिया तस्वदीत विधि न लिप्यते कर्मण पापकने वही इस ऋचा द्वारा कहा गया है यह ब्राह्मण का नित्य महिमा है वह कर्म से न बढ़ता है न घटता है उसी के महिमा के तत्व को पहचाने उसको पहचानने से साधक पाप कर्म से लिप्त नहीं होता तस्मांत शातो दात उपरतक्षो सूच्चत्मन आत्मा पश्य सर्वत्मा पश्य नैनम पाप्मा पाप तरती सर्व पाप्मा तर जैनमं पाप्मा तपति सर्व पा तपति दिपापो विरजो विचिकसो ब्राह्मणो ब्रह्म लोक सम्राट तैनमसी होवाचि याग्ञवल्य सोहम भगवते विदेहां दा सदाश इसलिए यह ब्रह्म जानने वाला शांत, दांत, उपरत, समाहित, एकाग्र होकर अपने में ही, आत्मा में ही ही आत्मा आत्मा को देखता है। इसको पाप जीतता नहीं, सब पापों को यह जीतता है इसको पाप तपाता नहीं यही सब पापों को तपाता है अर्थात जला डालता है यह पाप रहित विकार रहित शंक ब्राह्मण यानी ब्रह्म वेदता होता है हे सम्राट यह ब्रह्मलोक है वह तुम्हें प्राप्त हुआ है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा जनक बोला वह मैं भगवन, भगवान को विदेह देश अर्पण करता हूँ और सेवा के लिए खुद को ही सवा ए समान ज आत्मा अजर अमर अमृत अभय ब्रह्म अभयम व्रह्म अभयम शिव ब्रह्म भवती यम वेद वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमृत और अभय ब्रह्म है वह अभय ब्रह्म ही होता है जो यह जानता है